श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी अखंडानंद आलम बाजार में अखंडानंद जी को एक अपूर्व दर्शन प्राप्त हुआ जो उनके जीवन की एक स्मरणीय घटना थी मलेरिया ज्वर से पीड़ित होकर वे सिर दर्द से बहुत कष्ट पा रहे थे किसी भी उपाय से उसे दूर न होते देखकर उन्होंने मन को अद्वैत चिंतन में डुबा दिया पूरी रात इसी प्रकार बिताने के पश्चात रात के अंतिम प्रहर में जो ही थोड़ी सी आंख लगी जो ही उन्होंने देखा सामने घुटनों के बल जीवंत बाल गोपाल विराजमान हैं, मानो एक बृहद नीलकांत मणि में खुदाई करके उन्हें गढ़ा गया हो क्या ही सुंदर एवं सुडौल मूर्ति थी गोपाल के अंगों से ज्योति छिटक छिटकती हुई पूरे कमरे को आलोकित कर रही थी उन्हें प्रतीत हुआ कि उनके हृदय में विराजित ब्रजांगनाओं के समान दिव्य वसन भूषणों से सुशोभित मां यशोदा गोपाल को अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ दिखाते हुए पुकार रही हैं आ बेटा मेरे गोपाल यदुमली, नीलमली, आरे दुखिया के आंचल की निधि यह लीला चल ही रही थी कि ठाकुर वहां प्रकट हुए और वह दिव्य दृश्य दिखाते हुए बोले देख तो यह कैसा विलक्षण भाव है तुरंत ही अखंडानंद जी बोल उठे प्रभु मुझे निर्माण की आवश्यकता नहीं आहा आहा इसी भाव को लेकर मैं सैकड़ों बार जन्म लेना चाहता हूँ यह कह कहकर वे ठाकुर गोपाल और माँ यशोदा को जकड़ने गए परंतु ज्यो ही सब कुछ अध्य त्यों ही सब कुछ अदृश्य हो गया एक दूसरे दिन दोपहर में सभी को पसीने से तर बतर आराम करते देख अखंडा नंदी पंखा लेकर सभी को हवा करने लगे वे आधे घंटे तक हवा करते रहे सभी लोग तब निद्रा मग्न थे पर आश्चर्य अखंडानंद जी का तप्त शरीर शीतल हो गया तब उन्हें बोध हुआ लोगों के सुख दुख में स्वयं भी सुख दुख अनुभव करने की थोड़ी क्षमता मुझ में आ गई है आनंद से उनका सीना फूल उठा स्वामी जी के प्रथम बार स्वदेश लौटने के कुछ महीने बाद जब स्वामी रामकृष्णानंद मद्रास गए तो उनके सहकारी रूप में स्वामी शारदानंद जी ने भी उनके साथ यात्रा की पर विदाई के समय शारदानंद जी को एक कुत्ते ने काट लिया अखंडानंद जी दवा लाने चंदननगर के समीप गोदलपाड़ा गए दवा भेजने के बाद वे तुरंत ही न लौट कर नवद्वीप आदि स्थानों का दर्शन करने चले गए वहां पहुंचने पर एक दिन कुछ पंडितों ने उन्हें घेर लिया और ज्ञानानंद अवधूत के नाम का उल्लेख करते हुए कहा शुद्र होकर भी क्या ब्राह्मण को अपनी चरण धूलि दी जा सकती है अखंडानंद जी ने प्रति प्रश्न किया राम कृष्ण आदि अवतार ब्राह्मण न होकर भी सैकड़ों ऋषि मुनि तथा ब्राह्मणों के इष्टदेव के रूप में पूजा पाने के अधिकारी कैसे हुए पंडितों ने कहा अरे सब लोग आओ और भी एक जन मिल गए हैं ये भी उसी दल के या जगबंधु बंधु के दल के हैं उनके बागबान से बिद्ध अखंडानंद जी ने हार मानकर वह स्थान छोड़ दिया। नवदीप में और भी एक मजेदार घटना हुई। संयोगवश एक रात उन्होंने हाई स्कूल के के मुख्य अध्यापक घर पर बिताई वहां उन्होंने विविध विषयों पर चर्चा की परंतु वे अपना परिचय देने को राजी नहीं हुए इससे लोगों के मन में धारणा हुई कि ये छदेश में विवेकानंद ही होंगे गंगाधर महाराज के उस दिन भोर में ही कहीं ये छदेश की ओर चल पड़े चल देने की इच्छा थी पर बाजार में यह अफवाह सुन उन्हें पुनः उन मुख मुख्याध्यापक के घर लौटकर उनका भ्रम दूर करना पड़ा इसके बाद कटवा होकर पैदल मुर्शिदाबाद जाने के मार्ग में उन्हें अकाल का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ यथाक्रम कालीगंज एवं पलासी होते हुए दादपुर पहुंचकर उन्होंने जो कुछ देखा उसका उन्होंने स्वयं ही इस प्रकार वर्णन किया है मैं बड़े सवेरे गंगा में हाथ मुंह धोकर बाजार की ओर निकला जाते हुए रास्ते में मैंने देखा कि एक अत्यंत फटे और मैले कुचैले कपड़े पहने लगभग चौदह वर्ष की एक मुसलमान लड़की आंसुओं की धारा बहाती हुई जोर जोर से रो रही है उसकी कांख में मिट्टी का एक घड़ा था जिसका पेंदा टूट गया था मुझे देखकर वह बोली घर में पानी रखने को दूसरा बर्तन नहीं है मां मुझे मारेगी इसी डर से रो रही हूं। मैंने उसे साथ ले जाकर दो पैसे का मिट्टी का घड़ा खरीद दिया तथा दो पैसे का मीठा चिवड़ा भी ले दिया उस समय मेरे पास केवल एक छवन्नी बची हुई थी मेरे तीन आने पैसे वापस लेते ही निकट के मरा दीधि गाँव से 10-12 छोटे बड़े लड़के लड़कियां दुकान पर आप गए और बड़ी दीनता से भिक्षा मांगते हुए कहने लगे कि अकाल के कारण उन्हें खाने को नहीं मिलता मैंने तुरंत ही दुकानदार से तीन आने का मीठा चिवड़ा उनमें बांट देने को कहा इसके बाद मैं एक कौड़ीहीन सन्यासी था इस दुख के प्रतिकार का कोई उपाय न देखकर वे दे अगले दिन प्रातःकाल कहीं और जाने को उद्यत हो ही रहे थे इतने में मध्यम आयु की एक महिला ने आकर उनसे कहा लगभग 80-90 साल की बूढ़ी गया वैष्णवी के लिए यदि तुम कुछ उपाय न कर जाओ तो वह दो एक दिन में ही मर जाएगी अतः अतिसार से पीड़ित उस वृद्धा के पथ्य वस्त्र तथा सेवा शुश्रूषा आदि की व्यवस्था के लिए उन्हें वहाँ कुछ समय तक रह जाना पड़ा इस कार्य को संपन्न करने के पश्चात वेदातपुर से चलकर जितना ही आगे बढ़ने लगे उतने ही दुर्भिक्ष की विकराल मूर्ति उनके मन को व्यथित करने लगी भारी दिल तथा खाली हाथ लिए ये सन्यासी यथाक्रम भावता गांव में पहुँचे वहाँ रात बिताकर दूसरे दिन प्रातःकाल वे बरहमपुर जाने के लिए निकले परंतु राह पर पग बढ़ाते ही उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो नीचे से कोई उन्हें खींच रहा है तीन चार बार ऐसा ही होने पर उन्होंने उसी अंचल में रहकर सेवा कार्य प्रारंभ करने का संकल्प किया तथा अकाल का विवरण देते हुए आलम बाजार मठ को पत्र लिखा इसके पश्चात वे चैत्र संक्रांति अट्ठारह ईस्वी को चकेर माठ महुल्ला से केदार माटी बहुला गए और मठ के निर्देश की प्रतीक्षा करने लगे एक शास्त्रज्ञ तांत्रिक सन्यासी ने गाँव में कुछ काल तक निवास किया था दो एक वर्ष पहले ही उन्होंने देह त्याग किया था गाँव के लोग उन्हें दंडी ठाकुर कहा करते थे अतः स्वामी अखंडानंद को वैसा ही सन्यासी समझकर वे उन्हें भी दंडी ठाकुर कहकर पुकारने लगे पहला बैसाख से यानी बंगला संवत 1304, सौ चार अठारह सौ ईस्वी के प्रथम दिन से दंडी ठाकुर प्रतिदिन सायंकाल लोगों को गीता पढ़कर सुनाने लगे कर्म की प्रेरणा से उन दिनों उनकी ऐसी अवस्था हो गई थी कि चुपचाप बैठे रहना उनके लिए असंभव सा हो उठा था कुछ दिनों बाद उनकी दृष्टि योग व की ओर आकृष्ट हुई कर्म और पुरुषार्थ की योग व के मेरुदंड हैं कर्म ही महासाधन तथा निर्वाण मुक्ति का एकमात्र उपाय है वे एक ब्राह्मण के घर में रहते हुए भीक्षा द्वारा जीवन यापन करने लगे परंतु उन्हें भोजन करने में रुचि नहीं होती थी और निकट उपस्थित अकाल पीड़ितों को कुछ दिए बिना उन्हें संतोष नहीं होता था भिक्षा से लौटकर वे बंद कमरे में ठाकुर से असहायों की सहायता करने की करुण प्रार्थना करते थे प्रार्थना करते समय एक दिन उन्हें ऐसा सुनाई पड़ा कि मानो ठाकुर कह रहे हैं देखना क्या होता है इधर गुरु भाइयों के साथ पत्र व्यवहार के फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में विवेकानंद आदि सभी उनकी निष्ठा से आकृष्ट हुए तथा अकाल पीड़ितों के कष्ट से विचलित हो गए सहायता भी आ पहुंची महाबोधि सोसाइटी के सचिव श्री चार्य चंद्र बोस ने धन की व्यवस्था की तथा स्वामी जी ने अपने दो सेवकों को अखंडानंद जी के समीप सहायता भेजा ये लोग वैशाख संक्रांति के दिन महुला तथा 15 मई से सेवाकार आरंभ हुआ। यही रामकृष्ण मिशन का प्रथम सुसंगठित अकाल सेवा कार्य था अखंडानंद जी तथा उनके सहकर्मी अपना खर्च आदि दुर्भिक्ष निधि से न लेकर उसे अलग से संग्रह किया करते थे इसी बीच उसी इलाके में भूकंप के फलस्वरूप पुनः बहुत बड़ी क्षति हुई उस समय उससे राहत के लिए उन लोगों ने यथासाध्य सहायता की